संक्षिप्त महाभारत विराट पर्व अर्जुन और भीष्म का युद्ध तथा भीष्म का मूर्चित होना वैश्व जी कहते हैं कर्ण पर विजय पाने के अनंतर अर्जुन ने उत्तर से कहा जहाँ रथ की ध्वजा में सुवर्णमय ताड़ का चिन्ह दिखाई दे रहा है उसी सेना के पास मुझे ले चल वहाँ मेरे पितामह भीष्म जी जो देखने में देवता के समान जान पड़ते हैं रथ में विराजमान है और मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं उत्तर का शरीर बाणों से बहुत घायल हो चुका था तथा उसने अर्जुन से कहा वीरवर अब मैं आपके घोड़ों को काबू में नहीं रख सकता मेरे प्राण संतप्त हैं मन घबरा रहा है आज तक किसी भी युद्ध में मैंने इतने सुरवीरों का समागम नहीं देखा था आपके साथ जब इन लोगों का युद्ध देखता हूं, तो मेरा मन डांवाडोर हो जाता है गदाओं के टकराने का शब्द शंखों की ऊँची ध्वनि वीरों का सिंहनाद हाथियों की चिग्घाड़ तथा बिजली की गड़गड़ाहट के समान की ठंकार सुनते सुनते मेरे कान बहरे हो रहे हैं स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है अब मुझ में चाबुक और बागडोर संभालने की शक्ति नहीं रह गई है अर्जुन ने कहा नरश्रेष्ठ मत, धैर्य रखो तुमने भी युद्ध में बड़े अद्भुत पराक्रम दिखाए हैं तुम राजा के पुत्र हो शत्रुओं का दमन करने वाले मत्स्य नरेश के विख्यात वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है इसलिए इस अवसर पर तुम्हें उत्साह नहीं होना चाहिए राजपुत्र पर पर और युद्ध के समय घोड़ों नियंत्रण रखो अच्छा प्रयोग करता हूँ आज सारी सेना को तुम चक्र की भांति घूमते हुए देखोगे इस समय में तुम्हे बाढ़ चलाने की तथा अन्य शस्त्रों के संचालन की भी अपनी योग्यता दिखाऊंगा मैंने मुठ्ठी को दृढ़ रखना इंद्र से हाथों की फूर्ति ब्रह्मा जी से तथा संकट के अवसर पर विचित्र प्रकार से युद्ध करने की कला प्रजापति से सीखी है। इसी प्रकार रुद्र से रौद्रास्त्र की वरुण से वरुणास्त्र की अग्नि से अग्निस्त्र की और वायु देवता से वायस्त्र की शिक्षा प्राप्त की है अतः तुम भय मत करो मैं अकेले ही कौरव रूपी वन को उजाड़ डालूंगा इस प्रकार अर्जुन ने जब धीरज बंधाया तब उत्तर उसके रथ की को भीष्मी के द्वारा सुरक्षित रथ सेना के पास ले गया खोरों पर विजय पाने की इच्छा से अर्जुन को अपनी ओर आते देख निष्ठुर पराक्रम दिखाने वाले गंगानंदन भीष्म ने धीरता पूर्वक उसकी गति रोक दी जब अर्जुन ने बाण मारकर भीष्म जी के रथ की ध्वजा जड़ से काटकर गिरा दी इसी समय महावली दुस्साशन विकर्ण दुस्साह और विमिंसती इन चार वीरों ने आकर धनंजय को चारों ओर से घेर लिया दुशासन ने एक बाण से विराट नंदर उत्तर को बिंधा और दूसरे से अर्जुन की छाती में चोट पहुंचाई। अर्जुन ने भी तीखी धार वाले बाण से दुशासन का सुवर्ण जटित धनुष काट दिया और उसकी छाती में पांच बाण मारे उन बाणों से उसको बड़ी पीड़ा हुई और वह युद्ध छोड़कर भाग गया इसके बाद विकर्ण अपने तीखे बाण से अर्जुन को घायल करने लगा तब अर्जुन ने उसके ललाट में एक बाण मारा उसके लगते ही घायल होकर वह रथ से गिर पड़ा तदनंतर दुस्सख और विभिन्न दोनों एक साथ आकर अपने भाई का बदला लेने के लिए अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे अर्जुन तनिक भी विचलित नहीं हुआ उसने दो तीखे बाण छोड़कर उन दोनों भाइयों को एक ही साथ बिंध दिया और उनके घोड़ों को भी मार डाला जब सेवकों ने देखा कि दोनों के घोड़े मर गए हैं और शरीर घायल होकर लोहू हो रहे हैं तो वे उन्हें दूसरे रथ पर बिठा युद्ध भूमि से हटा ले गए और जिसका निशाना कभी खाली नहीं जाता था वह महाबली अर्जुन रणभूमि में चारों घूमने लगा जन्मेजय धनंजय के ऐसे पराक्रम देखकर दुर्योधन कर्ण दुशासन विवंशति द्रोणाचार्य अस्वस्थामा तथा महारथी कृपाचार अमरस से भर गए और उसे मार डालने की इच्छा से अपने दृढ़ धनसों की टंकार करते हुए पुनः चढ़ाए वहाँ आकर सब एक साथ अर्जुन पर बाण बरसाने लगे उनके दिव्यास्त्रों से सब ओर से आच्छ हो जाने के कारण उसके शरीर का दो अंगुल भाग भी ऐसा नहीं बचा था जिस पर बाण न लगे हों ऐसी अवस्था में अर्जुन ने तनिक हंसकर अपने गांडीव धनुष पर एन्द्र अस्त्र का संधान किया और बाणों की झड़ी लगाकर समस्त कौरवों को ढक दिया वर्षा होते समय जैसे बिजली आकाश में चमक संपूर्ण दिशाओं और भूमंडल को प्रकाशित करती है उसी प्रकार गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा दसों दिशाएं आच्छ हो गई रणभूमि में खड़े हुए हाथी सवार और रथी सब मूर्छित हो गए सबका उत्साह ठंडा पड़ गया किसी को होश न रहा, सारी सेना तितर बितर हो गई, सभी योद्धा जीवन से निराश होकर चारों ओर भागने लगे यह देखकर शांतनु नंदन विष्णु जी ने सुवर्ण धनुष और मर्मभेदी बाण लेकर अर्जुन के ऊपर धावा किया उन्होंने अर्जुन की ध्वजा पर उपकारते हुए सर्पों के समान आठ बाण मारे उनसे ध्वजा पर स्थित हुए बानर को बड़ी चोट पहुंची और उसके अग्र भाग में रहने वाले भूत भी घायल हुए तब अर्जुन ने एक बहुत बड़े भाले से उनकी ध्वजा पर भी बाणों से आघात किया और शीघ्रतापूर्वक उनके घोड़ों को पार्श्वरक्षकों को तथा सारथी को भी घायल कर दिया भिस्मताम इस बात को सहन नहीं कर सके वे अर्जुन पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे जवाब में अर्जुन ने भी दिव्यासों का प्रहार किया उस समय इन दोनों वीरों में बलि और इंद्र के समान रोमांचकारी संग्राम होने लगा प्रशंसा करते हुए अर्जुन बलवान है तरुण है रल कुशल और फूर्ति करने वाला है भला युद्ध में भीष्म और द्रोण के सिवा दूसरा कौन इनके वेद को सह सकता है अर्जुन और भीष्म दोनों ही महापुरुष उस युद्ध में राजापत्य एन्द्र आग्नेय रौद्र याम कौबेर और वायब्य आदि दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने करते हुए विचार रहे थे अर्जुन और भीष्म सभी अस्त्रों के ज्ञाता थे पहले तो इनमें दिव्यास्त्रों का युद्ध हुआ इसके बाद बाणों का संग्राम छिड़ा अर्जुन ने भीष्म का सुवर्णमय धनुष काट दिया तब महारथी भीष्म ने एक ही क्षण में दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंता चढ़ा दी और क्रुद्ध होकर वे अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे उन्होंने अपने बाणों से अर्जुन की बाई पतली बीध डाली तब उसने भी हंसकर तीखी धार वाला एक बाण मारा और भीष्म का धनुष काट दिया उसके बाद दस बाणों से उनकी छाती बीध डाली इससे भीष्म जी को बड़ी पीड़ा हुई और वे रथ का कुबर थाम कर देर तक बैठे रह गए भीष्म जी को अचेत जानकर सारथी को अपने कर्तव्य का स्मरण हुआ और वह उनकी रक्षा के लिए उन्हें युद्धभूमि से बाहर ले गया